प्रश्न प्रश्नोत्तर दीपमाला ज्ञानी की स्थिति जिज्ञासा वेदांत विचार के द्वारा जिसने ब्रह्म ब्रह्मतत्व का अपरोक्ष साक्षात्कार कर लिया है उस महापुरुष की पहचान क्या होती है समाधान उस महापुरुष की पहचान यही हो सकती है कि उसे कभी भी संशय नहीं होता और कभी कार्यकरण संघात शरीर में अभिमान ही होता है पर इसे दूसरा जानेगा कैसे जब तक उसके मन को नहीं जान सक तब तक व्यक्ति उसके सामान्य व्यवहार को भी नहीं समझ सकता है जहाँ भी शास्त्रों में ज्ञानी की पहचान अर्थात लक्षण बताए गए हैं वे साधक को अपने अंदर लाने के लिए बताए गए हैं ज्ञानी की परीक्षा के लिए नहीं ज्ञानी का जो स्वभाव होता है वही साधक के लिए प्रयत्न साध्य साधन होता है लक्षण मात्र से ज्ञानी को कोई नहीं पहचान सकता क्योंकि आपको तो पार्ट ही दिखेगा जनकादि ज्ञानी होने पर भी शुद्ध युद्ध करते थे चोरों को मृत्यु दंड भी देते थे ऐसे व्यवहार को देखकर आप उन्हें कैसे ज्ञानी समझेंगे जो सदा कामना पूर्वक व्यवहार करने वाला अज्ञानी है वह इस बात को समझ ही नहीं सकता कि निष्काम भी कोई व्यवहार होता है यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता इसे सामान्य व्यक्ति कैसे समझेगा जिसका किसी व्यवहार से किसी क्रिया से किसी भी रूप रस, गंध, इत्यादि से संबंध ही नहीं है उसे कैसे पहचानेंगे जब व्यक्ति सामान्य साधक के व्यवहार को ही नहीं समझ सकता है फिर सिद्ध के व्यवहार को क्या समझेगा ज्ञानी का कोई लक्षण नहीं हो सकता है इसलिए साधक को चाहिए कि पहचानने का प्रयास छोड़कर शास्त्रों में कहे गए ज्ञानी के लक्षणों को अपने जीवन में धारित करने का प्रयास करें जिज्ञासा क्या ज्ञानी को जागृतादि अवस्थाओं का भान होता है यदि होता है तो किस प्रकार से समाधान एक तुरीय तत्व में ही जागृत स्वप्न और सुशुप्ति तीनों अवस्थाएँ कल्पित हैं इन कल्पित अवस्थाओं के साथ तादात्म करने से जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों का भोग अलग अलग हो जाता है इस स्थूल शरीर के साथ तादात्म्य करने से जाग्रत में स्थूल भोग हो जाता है स्वप्न के शरीर के साथ तादात्म्य कर लिया तो सूक्ष्म भोग हो जाता है और सुषुप्ति अर्थात कारण के साथ तादात्म किया तो आनंद का भोग हो जाता है इस प्रकार अज्ञानी के लिए तीनों अवस्थाओं में भोग अलग अलग बनते हैं ज्ञानी को भी इन अवस्थाओं का भान तो होता है परंतु से सभी जगह एक स्वरूपानंद का ही भोग होता है जागृत स्वप्न सुसुप्ति भेदेपी तुरैया भोग संवित शिव शत्र ज्ञानी को जागृतादि का सारा भेद व्यवहार दिखने पर भी उसे सर्वत्र तुरिय का ही भान होता है इसलिए जो उसका स्वरूपभूत आनंद है उसी में वह प्रतिष्ठित रहता है जागृतादि का व्यवहार चलते रहने पर भी उसे कोई बाधा या विक्षेप नहीं पहुँच पाता जिज्ञासा क्या ज्ञानी को भी दुनिया की समस्याओं को लेकर चिंता और विक्षेप हो सकता है समाधान शास्त्र कहता है ब्रह्म वेद ब्रह्म भवती मुंडक उपनिषद ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मरूप ही हो जाता है यदि ब्रह्म को चिंता हो सकती है तो ज्ञानी को भी हो सकती है और ब्रह्म को चिंता नहीं हो सकती तो ज्ञानी को कैसे होगी दूसरी बात यह विचारनी है कि ज्ञानी को किसी शरीर में अहमता ममता रहेगी या नहीं अहम ममेति संसार अहमता और ममता यही संसार है जो अज्ञान से होता है जिसे आप ज्ञानी कहते हैं उसमें अज्ञान रहता रहना तो संभव नहीं इसलिए किसी शरीर में अहमता ममता भी ज्ञानी को हो नहीं सकती जिस शरीर में आपको चिंता या समस्या दिखाई दे रही है उसकी दृष्टि से वह शरीर उसका है नहीं इसलिए चिंता से ज्ञानी का कोई संबंध बन नहीं रह सकता तीसरी बात गीता में कहा गया है हत्वापि स ईमान लोकान न हंते न निबद्धते ज्ञानी का किसी भी कर्म अथवा उसके फल के साथ कोई संबंध नहीं बनता इन तीनों दृष्टियों से विचार करने पर स्पष्ट होता है कि ज्ञानी को चिंता या विक्षेप कभी नहीं हो सकता चिंता विक्षेप अज्ञान के कार्य हैं। ज्ञान होने पर उनका रहना संभव नहीं